चौथा पदार्थ तीन पदार्थ विवेचन हो गया द्रव्य जाति और गुण कर्म नामक चौथे पदार्थ विचार करते हैं अभिभूत मात्रस्थम प्रत्यक्ष चलनात्मको मूलम कर्म कर्म विदो विदो। कर्मवे कर्म को जानने वाले लोग कर्म को ऐसे समझते हैं क्या कहते हैं कि वह चलनात्मक कर्म चलनात्मक क्रिया रूपा ने है चलनात्मक क्रियात्मक कर्म और अप्रत्यक्ष होता है संयोग यो मूल वियोग, वियोग योग मैंने संयोग संयोग और वियोग मन विभाग इनका कारण संयोग असमय कारण में इनके मत में क्या है और माविभू मात्रता अभिभूत द्रव्य कौन कौन है आपके पास कौन कौन है अविभू द्रव्य इनके मत में पृथ्वी जल तेज और वायु इनमें अभिभुत द्रव्यो में रहने वाला है यह कर्म और वह दो प्रकार का है लौकिक कर्म और वैदिक कर्म वैदिक कर्म में अंतर्भाव धर्माधर्म दर्म को यह था ना वैदिक कर्मों में अंतर्भाव कर दिया उसको कल एक पूरा हुआ है द्रव्य कर्म गुण तीनों में ही शक्ति रूपेण अंतर्भाव हो जाता है धर्माधर्म अदयवाल से उसको मानने की जरूरत नहीं तो कर्म भी अंतर्भाव का मतलब क्या वैलिक कर्म एक अलग है और लौकिक कर्म अलग है लौकिक कर्म फिर पांच प्रकार का है। उद्षेपना, उद्षेपना, आकुंचन प्रसारण गमन भेदात वह पुनः उत्पण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन भेद से पांच प्रकार का है उत्सपण ऊर्ध्व दिशा की ओर जा कोई वस्तु है क्षेत्र करने का नाम उत्पण है और क्षेत्र करने का नाम अवक्षेपण स्व शरीर के सन्निकृष्ट, शरीर सन्निकृष्ट की और अवय का जो है मेलन का नाम आकुंचन और स्व शरीर से दूरी दूर की तरफ फैलाना उसका नाम प्रसारण है और अन्य सर्वम ग अन्य जितने भी क्रिया है खाना पीना घूमना फिरना सोना सारी क्रियाओं को गमन कोटि में ले लिया ये भी क्यों के लिए अवक्षेप भी उत्क्षेपण सब भी गमन है शिष्य बुद्ध वैसे पंच विरता ने कह दिया मान लिया यद्यो गमनात्मक सर्व कर्म और वो अनंत है समझाने के लिए पांच दिन ले लिया है शास्त्रार्थ करेंगे थोड़ा प्राभाकर से प्रभाकर प्रत्यक्ष नहीं मानते वो तो किंतु वो प्रत्यक्ष नहीं मानता है इसलिए उस पर विचार करना पड़ेगा प्राभाकर कर्मणो गम्यम नाम मनते चक्ष का विषय स्वीकार नहीं करते तदयुक्त उनका वह मत ठीक घटाद अन्य प्रत्यक्षतो प्रत्यक्ष है घट जैसा चक्षु खुला है चक्षु संयुक्त है घट का प्रत्यक्ष होगा और चक्षु संयुक्त नहीं हो तो घट का प्रत्यक्ष नहीं होगा तदव कर्म भी है चक्षु संयुक्त तो हो तो प्रत्यक्ष होता है नहीं तो नहीं होता है साक्षात संयुक्त ही है संयुक्त संबंध संयुक्त संबंध किसके साथ होगा द्रव्य के साथ और में कर्म रहेगी तो अपने आप इस कर्म का जैसे द्रव्य गर्म का जैसे प्रत्यक्ष करते हैं आप इंद्री अन्वय क्योंकि इंद्रिया कैसी है अन्यता सिद्ध अन्यता सिद्ध नहीं है राशावादी के समान पंचा सिद्ध है ना पांच चीज अन्य सिद्ध होती है पांचवे का नाम गदाहा रास, घट के दृष्टि में घट दृष्टिया और बाकी चार कौन थे दें। दंडगत जाति दंडगत रूपारी पिता और आकाश ये चार है आकाश क्या है सदा रहता है ना घट बन रहा है नहीं बन रहा तो भी रहेगा वो तो इसलिए अन्य हासिल है और कुड़गत पिता रहे ना रहे तो भी घट बनेगा दंड तो जाति कारण नहीं है और दंड रूप आदि भी घड़ोत्पति के प्रति कारण नहीं हो सकता इसलिए शब्द तो होते हुए भी, भी ये कारण नहीं बनते हैं अतः उनको क्या कहेंगे हम पांच से जमाना गया आकाश है, काल है दिग्ग है सारी चीजें ले ली जाती हैं उसमें और दंड दंड रूप आदि कुछ की भाषण होता ट्रैक्टर जिससे मिट्टी लाया जाए मॉडर्न है ना मॉडर्न विधा है वो हाँ। <laughs> <laughs> जैसे कहीं तो तो भी उठाक पटक कर भागता है तो घटारी के समान घटारियों में जैसा चक्षु इंद्रिय चक्षुरधाई है घट चक्षु खुला है संयुक्त है तो घट प्रत्यक्ष होगा चक्ष बनी है तो घट प्रदेश नहीं होगा ये अन्य वितरिक अनुसरण करना अनुदा अनुसरण करना अनन्यता सिद्ध है क्या इंद्रिया होता इसलिए वो अन्यता सिद्ध है अनंता सिद्ध में यह होता है हो या ना हो, तो ना हो, है। है हो, या ना हो? उनकी महत्व नहीं रह जाता है जैसे गधा खड़ा है किसी घटोपत्ति घट हो सकता है गधा खड़ा है तब बन रहा है लेकिन हर घड़े के प्रति गधे खड़ा करोगे तभी घटा बनेगा क्या ऐसा तो है नहीं कभी ऐसा हुआ मिट्टी लाया था गधा को वहीं बांध रखा था उसके सामने गधा बना दिया इतने महसूस गधा को गठ के प्रति कारण नहीं मान सकती उसके बिना भी हो जाता है इसलिए उसका वहां निमित्त रूपित स्थिति जो है वो अन्यता से दिखाया जाता है ऐसे इंद्रिया नहीं है इंद्रियों के विषय में ऐसा नहीं है यद्यपि वही बात कहेंगे क्योंकि भाई मन अनमित्र मनो अभुभा मन कहीं अन्य तरफ था आंख खुला है तो सामने दिखता नहीं ना चीज द्रव्य संयुक्त तो भी है दिखा नहीं देता क्यों मन तब कहेंगे भूता, आत्मना मन इंद्रिय सारे संयोग को तो एक साथ सामने से कहते हैं संयोगन संयोग होना जरूरी है और मन का इंद्रिय के साथ इंद्रिय का द्रव्य के साथ संयोग सब संयोगित तो है ना तो संयोगत्व न संयोग होना चाहिए बस संयोगत्व न संयोग विशिष्ट चक्षु होगा तो निश्चित रूप में गढ़ का प्रत्यक्ष है।, है तो गढ़ का प्रत्यक्ष अतएव इंद्र क्या कहा जाता है ऐसी स्थिति में ही अन्यशित नहीं है अनुतासित इंद्रिय का अनुतिनाद प्रत्यक्ष प्रसिद्ध है कहते हैं कि पूर्व पक्षी प्रभाकर नहीं नहीं संयोग विभाग आध्याय संयोग और विभाग के द्वारा कर्म का अनुमान करना चाहिए कर्म का अनुमान किया जाना चाहिए कर्म हुआ है तभी तो इसे घट उत्पन्न हुआ है तो मानना पड़ेगा कपाल संयुक्त हुआ है यदि कपाल संयोग का तो तो कारण न हो घट कैसे हो जाएगा नहीं होगा इसी प्रकार यहां पर बिना कर्म का संयुक्त कैसे हो जाएगा संयोग हो जाए विभाग हो वो तो कर्म के बिना नहीं हो सकता इसलिए संयोग विभाग रूप हेतु के द्वारा कर्म का पक्षों में अनुमान कर लेना चाहिए कहेंगे इमो घटाऊ संयुक्त मो घटाओ संयुक्त कर्म का कर। संयुक्त है तो हम क्या हो जाए? आते कर्मवंत ता संयुक्त तो घटाऊ ऐसे विशेष संयुक्त तो घटाऊ कर्मवंत संयोग विभक्त घटाओ कर्मवंत विभक्त विभागवत्ता भी तो बना करके पक्ष कुछ घट में या कर्मवत्ता को सिद्ध कर देना अनुमान कर सकते हैं एक प्रकार से आगे आएगा तेना पक्षीण इंद्रियां क्या कर रही है वहां पर भी इंद्रिया केवल संयोग विभाग के रूप हेतु को दिखा करके चले जाते हैं रिटायर्ड हो गए इंद्रियों का शक्ति इनका कहना है उत्तरी करके क्षीन हो जाते हैं कितना करके संयोग विभाग रूप हेतु का दर्शन करा करके क्षीन उस हेतु का भी कारण कर्म को चक्षु नहीं देख पाते कार्य को देखा संयोग विभाग कर्म का कार्य है कार्य का दर्शन करके इंद्रिया शीन हो जाती है उस का कारण तक देखने की क्षमता इंद्रियों को नहीं है ऐसा मान लेते हैं। कौन? क्योंकि समस्या क्या है इंद्रियों के शक्ति सामर्थ्य कार्यान्वय होता है आप ये बात लागू आ नहीं कर पाएंगे ना गुण के लिए नहीं तो गुण का प्रत्यक्ष वहा क्या हो रहा है चक्षु का स्वयं हुआ साथ और द्रव्यत तो गुण का प्रत्यक्ष हुआ है ना गुण जाति का भी तो प्रदेश हो जाता है संयुक्त उसी प्रकार से द्रव्य संयुक्त है चक्षु का द्रव्य संयोग हुआ और संयोग होने के बाद उस द्रव्य में रहने वाला संयोग को आपने देखा दो घट के बीच में संयुक्त इस घर को संयोग को देखा तो उस संयोग को जब देखा तो संयोग कर्म इसमें क्यों नहीं दिख रहा है आपको कर्म भी उन्हीं घटों में है ना कर्मों में घट घट जब तक कर कर्म विशिष्ट नहीं होता तब तक वहां सहयोग हो नहीं सकता दो घट घटनाए गए ना जोड़े गए तब तो हुआ घट में कर्म दिखाई देगा ना क्यों संयोग दिखाई देता वो हमारा और दिखाई दिया वो संयोग के आकर क्या करेंगे घट में कर्म हुआ था अनुमान कर लेंगे इस विभाग हुआ है दो घट दूर में है तो उसको देखा अब रहो विभाग इन दोनों का मतलब कोई कर्म हुआ होगा जिसके घटर से अनुमान कर अन्यता सिद्ध नहीं है अर्थात अन्यता सिद्ध ही हो गए क्योंकि अन्य कार्य करो जैसा राशव क्या है मिट्टी ला कर उसका सामर्थ्य क्षण हो गया घटोत्पत्ति घर कोई सामर्थ्य नहीं है तो इंद्रियों अन्यता अन्यता सिद्ध सिद हो गया। क्या का सिद है वह वही बात असिद हो गई का मतलब क्या अन्य सिद्ध हो गया यद आह भट्ट विष्णु जिसके विषय में भट्ट विष्णु ने कहा है अपने ग्रंथ में परोक्षं कर्म कर्म आदित्य कर्मवत् अक्ष तदभाव भावित लिंग से दर्शने प्राभ कर के अनुयायी भट्ट कहता है ऐसे में अनुमान करूंगा कैसा कर्म कैसा है परोक्षं कर्म कैसा है परोक्ष मन में ही है प्रत्यक्ष नहीं है तो क्या दिया कर्मार्थ दृष्टान क्या है सूर्य कर्म के समान क्यों सूर्य को आपने सुबह कहा देखा था शाम को वहीं नहीं पश्चिम में देखा उसका मतलब यहां से वहां चला गया अनुमान कर लोगे सुबह देखा तो यहां था अब तो उधर चला गया इसका मतलब जरूर सुनी क्रिया हुई है कर्म हुआ है गमन किया है ऐसा अनुमान कर लिया जाता है देश का उसी प्रकार यहां पर भी अनुमान कर लेना चाहिए इस कर्म को और अक्ष के बारे में इंद्रिया तद्भाव तीनम लिंग लिंगस्य दर्शने लिंग का दर्शन कराने में ही उस इंद्रियों की भाव से भावित जो लिंग दर्शन में क्षीण हो गया अरे कर्म तक उसका पहुंच नहीं है सामर्थ नहीं तिदाम आसारम वो जो बात करे सार ही नहीं। कोई तो अच्छे नहीं है। से। पर देखो अप्रत्यक्ष इंद्रिय अन्वय विद्रेय का भाव प्रयुक्त व्याप्ति उपजीवित परोक्षा परोक्ष उसका व्याप्ति जो बनेगा किसके साथ बनता है आप किस चीज को परोक्ष कहते हो बताओ किसका नाम परोक्ष है जो जो का का अनुविधाई नहीं है वो वो परोक्ष होता है में ना जो अन्यतासित, अन्यतासित नहीं, तो गया ना? अन्य नहीं अन्यता सिद्ध ना अन्यता सिद्ध इंद्रिय अन्वय व्यति का अभाव से प्रयुक्त व्याप्ति के आश्रित है आपका प्रत्यक्ष रूपा सा यत्र यत्र का होता है। और अन्य व्यवत्व परोक्षर परोक्ष बन सकता सूर्य में भी नहीं घटेगा जो दृष्टान्त में लिया वो खंडन करेंगे क्षम क्रम से जाएंगे उस खंडन में पहले इतना ही कह दिया उसका हेतु को गड़बड़ कर दिया पहले कर्मत्व तो ठीक नहीं थोड़ा जो साध्य आप दे हो वह साध्य किस हेतु के द्वारा वो वो उपाधि बन जाएगी क्योंकि किसको कहते हैं उपाधि साध्य व्यापक अव्यापक उपाधि होता है आप देखो यहां बनेगा उपाधि वो साध का, का व्यापक कह साध्य क्या है आपका यतर यतर तर तर तर तर तर आपका इशारा क्या का मिल जाएगा आपको पर्वत्रश्वन्नी में पर्वत्रश्वन्नी कैसा है परोक्ष है और का अभाव भी है नहीं दिख रहा है परोक्षा भी बैठा हुआ है में और पक्ष रूपक कर्म ले लो। साधन का व्यापक हो जाएगा साधन क्या कर्मत्व कर्मत्व कर्मों में कर्म कर्म पक्ष है है आपका पर अनंत अन्य अभाव का अभाव है कि हमारे अनुसार क्या है वो अन्य अनंत इंद्रियों का अन्य व्यरित कर्मत्व प्रत्यक्ष होता ना हमारे हमारे दृष्टिकोण में पक्ष में क्या हो है? में में रहा है साधन का अव्यापक हो गया और की व्यापकता वन्य है तुम्हारे हेतु कर्मत्व तो अतय तुम्हारा उपाय नहीं न संयोग सिद्धत्ता सिद्धत्व असिधम यदि वो कहे संयोग विभागत्व इसलिए तद इंद्रियों में है ऐसा कहना ठीक नहीं है अर्थव क्या है इंद्रिया अन्य सिद्ध नहीं है कियोग ही अन्य नीचे हिंदी वाले में न लिखने गए हिंदी में दूसरा पंक्ति है ना अन्य व्यति हो जाता है तो वह अन्यता है अन्यता नहीं जैसे कि भट्ट विष्णु ने अनुमान प्रयोग कर दो वहां पर था मूल में है ना असिद्धम नाता सिद्धत्म भट्ट विष्णु उसकी जो हिंदी व्याख्या है उसमें अन्यता सिद्ध नहीं ये होना चाहिए एक नकार वहां नहीं है संयोग विभाग को ही अन्यता सिद्ध मानना चाहिए यदि कहता है वो संयोग विभाग को अन्य सिद्ध मानना चाहिए अतएव इंद्रियों में अन्य सिद्धत्व तो, इति सिद्ध है संयोग विभाग मात्र को नेत्र का विषय बना लोगे कर्म अनुमाने और उनके द्वारा कर्म का अनुमान करने लगोगे तो शेन स्वयं विभाग स्थानों पर कर्म कल्पन प्रसंग शेन का स्वयं को देखकर के ठूंठ में भी कर्म की कल्पना हो जाएगी ठूं कर्म की कल्पना हो जाएगी क्योंकि आप अनुमान ही तो कर रहे हैं ना तो अनुमान जो होगा कर्म शैन में ही क्यों मैं अनुमान करूंगा क्यों संयोग कहाँ दिख रहा है मुझे शेन और स्थान दोनों में दिख रहा है ना तो संयोग जिस प्रकार संयोग का अधिकर्ण शेन है उसी प्रकार संयोग का अधिकरण स्थानु भी है कि संयोग एक में नहीं होता ना दुष्ट है अतएव जिस प्रकार कर्म शन में संभव है हम कहेंगे ठूंठ में भी कर्म संभव है वो भी हिला होगा हम जाते हैं मनुष्य भी कर्म संभव है तो, तो हम फिर कर्म ठोमान करेंगे अनुमान करने वाक्य में नहीं करना। कोई आपके पास। क्या का है ना कैसे निर्णय कर लोगे क्योंकि कर्म होता तो आप देख नहीं सकते आपने काम दिखा नहीं देगा पक्षी उड़ के आता हुआ आप देख नहीं सकते हैं उसकी क्रिया पूरी नहीं कर रही है आप बैठने के बाद संयोग है ना वो दिखाई देता है केवल अब पक्षी उड़ता दिख रहा है तो भी हम कहेंगे पक्षी में उड़ता हुआ दिख रहा है ना आपको कैसे नहीं देखा कि उड़ना क्या है क्रिया है ना फिर आप कर्म कहां से देख ली शयन को आप देख सकते हो उड़ता हुआ शयन को तो आप देख नहीं सकते कैसे प्रभाव पागल है क्या दुनिया में उड़ता हुआ पक्षी कोई देखता नहीं क्या है, हम कर्म कर्म तो देख नहीं सकते अनुमान करेंगे अनुमान कैसे करेंगे करेंगे क्या होगा? कैसे में में तो इस देश था, था। तो से है। वहां से यहां से हो गया उधर से विभाग हो गया इसलिए पक्षी कर्म होगा अनुमान कर लगा आप भी अनुमान करोगे इस पर शेन में हम तो इन स्थानों में भी अनुमान करने में कौन रोक सकता है आपको स्थान कर्मवान संयोगवत्ता अनुमान कर दूँगा दोगे काट नहीं सकते स्थानों कैसा है कर्मवाला है क्यों संयोग रूपक गुण का विकर्ण होने से शेन पक्ष के समान याथम अथम तब समाधान देते हुए कहता है प्राभा कर नहीं, नहीं। अर्थांतर वियोग पूर्वक अर्थांतर संयोग से कर्मानु प्राप्त होता है। एक का वियोग हो और दूसरे का संयोग हो तभी अनुमान होती है एक का संयोग हो दूसरे का उसे वियोग हो रहा हो तभी अनुमान होगा का वियोग पूर्वक का संयोग और इस तरह अर्थार्थ संयोग पूर्वक अर्थांतर वियोग इन्हीं के द्वारा कर्म अनुमान करेंगे छह से दृष्टान दिमाग में जब देवदत्त का पूर्व देश के साथ क्या हुआ विभाग हुआ तो उत्तर देश के साथ संयोग होता है तब उन संयोग विभागों के द्वारा दोनों को हमें देखना जरूरी है केवल संयोग से भी नहीं अभी केवल विभाग से भी नहीं विभाग पूर्वक संयोग और संयोग पूर्वक जो विभाग इन्हीं के द्वारा हम अनुमान करेंगे इसे आपने उनके ही बाद क्यों सहयोग विभाग अभ्याम कर दिया तो उसने दोनों उनसे कर लो दोनों से करने के लिए हम ये एक एक अलग अलग कर रहे थे हमने तो बनाया कर्मवान संयोगी को एकी को लिए थे अथवा विभाग वत्ता को लेते रहे और खंडन किए तो वो रास्ता निकाल रहा है बचने के लिए कहते नहीं नहीं संयोग पूर्व विभाग और विभाग पूर्वक संयोग को हेतु बना अर्थांतर से चाहिए और अर्थांतर विभाग होनी चाहिए अर्थांतर कौन है देश के साथ विभाग हुआ किसका देवदत्त का और दूस पूर्व देश के साथ विभाग हुआ देवदत्त का और अर्थांतर के साथ संयोग अर्थांतर कौन है उत्तर देश के साथ उसकी देवदत्त का संयोग हुआ तब हम देवदत्त में कर्म का अनुमान करेंगे और शेन पक्ष में क्या हो रहा है शेन का अर्थांतर कौन संयोग विभाग हुआ कहा आकाश में या दिशा में किसी में इसका संयोग था वो भी भागपूर्वक क्या हो गया ठूंट में संयोग हो गया और ठूंठ में संयोग पूर्वक विभाग कहा करके क्या संयोग कहा क्या वो पूर्वक विभाग फिर हो गई तो पक्षी उड़ गया अरे पक्षी में, में कर्मी साधार पर अनुमान करूंगा ठूंठ में तो ऐसा हो तो नहीं दिख रहा है ठूंढ के देशांतर जा रहा है क्या स्थानांतर प्राप्त कर रहा है गया अर्थांतर जैसे विभाग अर्थंतर संयोग हो रहा है ठूंढ तो जाए वही खड़ा है ठूंढ में तो आप नहीं कर सकते अब हम दूसरे दृष्टान देंगे एक क्षेत्र आया से हो गया दूसरा क्षेत्र से उड़ गया अब किस शयन में कर्म मानोग ठु में नहीं है कोई बात नहीं दोनों में कर्मी मान सकते ना आपके हेतु के आधार तो पर अर्थांतर विभाग पर अर्थांतर से तो ही गया अर्थांतर विभाग हुई एक क्षेत्र उड़ गया तब अर्थांतर का संयुक्त हुआ दूसरा पक्ष आगे बैठ गया आप तो तो में आपके हेतु दर्शनाथ न्यन मात्र हुआ अर्थांतर विभाग पूर्वक अर्थांतर संयोग नहीं हुआ है इसीलिए कर्म कल्पना अनुमान कर्म का नहीं किया जाएगा इति एक वियोग हो गया स्थानों से दूसरा शयन का संयोग हो गया स्थिति में स्थान में कर्म कल्पना करनी पड़ जाएगी स्थानों कर्म कल्पना इतना ही नहीं इससे भयंकर दृष्टान देंगे नदी के प्रवाह पत्थर है लगातार अर्थांतर सहयोग अर्थांतर विभाग चल रहा है एक लहर आया उसका विभाग हो गया दूसरा संयोग कर दिया उसका विभाग को और लहर के सहयोग कर दिया एक लहर के विभाग पूर्वक दूसरी लहर का सहयोग हो रहा है ना फिर क्या उस पत्थर में कर्मान हो गए ना आपको देश का विभाग हुआ पूर्व देश का उत्तर देश का संयोग हुआ इससे एक लहर का विभाग हुआ दूसरी लहर का संयोग हुआ वो तो सब आपने किसमें कर्म का अनुमान किया था देवदत्त में दोनों से भिन्न में न के दोनों से कौन है पत्थर उसे ना आधार अनुसार में एक पक्ष, दूसरा का संयोग हुआ इन दोनों को छोड़कर दोनों का साथ समेत दूसरा था कौन जैसा या कौन था उसमें द्वारा भी कर्म किसी की नहीं हो सकती नदी प्रवाहवर्तनी स्थिर स्तंभ आदो जलावय संयोग और दर्शनार्थ कर्म कल्पना की दुर्वार वहां उस पत्थर में या स्तंभ में जो है कर्म कल्पना करना जो है अनुमान करने में आप रोक नहीं सकेंगे दुर्वार हो गए रहेगा अकर्म में कर्म की सिद्धि हो जाएगी तब कहता है ऐसा है जिसमें पहले से क्रिया प्रसिद्ध पत्थर में क्रिया प्रसिद्ध नहीं है ना दुनिया में कहते फिर कर्म पहले प्रसिद से प्रसिद्ध गाँव हम पूछेंगे कहा प्रसिद्ध हुआ कैसे प्रसिद्ध हुआ देख के प्रसिद्ध हुई कि अनुमान से प्रसिद्ध हुई है विकल्प प्रभु से खंडन होगा पहले उसका प्रल्त क्रिय शेरा कर्म कल्पना देवस्थान तत्र कर्म कल्पन विचेत पहले अन्य हमने शेन में क्या देखा था कर्म को देखा था इस अबूंट शयन का संयोग को देखकर करके हम क्या करेंगे शेन में ही कर्म की कल्पना करेंगे ठुंड में नहीं करेंगे अन्यत्र, अन्यत्र है, क्रिया ऐसी पक्षी शयन पक्षी को मैंने देखा था वही शेन पक्षी का संयोग अब मैंने ठुंड में देखा है इस संयोग के दौरे तो में क्या करूंगा शेन में ही क्रिया अनुमान करूंगा ही क्रिया, योग है, नहीं है। ये हमको में देखा क्रिया के नहीं है अब प्रसिद्ध है इसलिए ठूंठ में हम कर्म का अनुमान नहीं करेंगे विपक्ष में कर डालेंगे ऐसा उसने कह दिया तब कहते हैं अनित्र प्रसिद्ध कहना हमने कहा अन्यत्र अन्य पक्षी में कहा प्रसिद्ध हुआ वह वा? प्रसिद्ध भी कैसे हुआ है बताओ प्रत्यक्ष प्रसिद्ध हुआ था क्या प्रत्यक्ष नहीं।, नहीं होता और अब कह रहे हो अन्य पक्षी में कर्म को देख लिया बोलते व्यागर दोष अप्रत्यक्ष जब आपके मत में कर्म अप्रत्यक्ष है तो शेन का अन्यत्र कहीं दुनिया में कहीं अन्यत्र जाकर के उसमें क्रिया की प्रसिद्धि कैसे हो सकती है वो पन्न नहीं है इसको समझा रहे तथा ही नहीं भवताम आकाश देश संयोग भाग और दर्शनार्थ पथित्रिनी प्रलिप्त क्रिय पार्थ भवता आपके मत में आकाश के साथ शेन पक्षी का संयोग दिखाया गया आप आकाश के साथ किस को दर्शन नहीं मान प्रदर्शन मानते दिख के साथ भी समझ नहीं मानते फिर उड़ता हुआ पक्षी का भी दिशा के साथ संयोग या आकाश के साथ हम तो मान लेंगे लेकिन आपके मत में नहीं हो सकता फिर अन्य कहाँ आपने देखा शयन पक्षी में क्रिया बैठी हुई शयन पक्षी में देख सकते हो क्या उड़ती हुई देखनी पड़ेगी उड़ती हुई देखेंगे कैसे देखेंगे तो संयोग चाहिए हेतु आपका संयोग कहाँ देखोगे आपके में आका आकाश संयोग, संयोग इसे कहते भवताम आकाश संयोग और देश, देश पथत्री क्रिय नहीं पथत्री पक्षी पक्षी में सिद्ध सिद्धक्रियत्व नहीं हो सकता क्यों? आकाश देश भवताम प्रत्यक्ष आकाश और दिशा आपके मतलब क्या है अप्रत्यक्ष तो है तो संयोग विभाग दर्शन तब प्रभा कहता है अरे भाई हम आकाश के संग नहीं जा रहे आकाश जो तेज का किरण आर तेज अग्नि मन सूर्य वगैरह का जो किरण है जो प्रकाश है उस प्रकाश का किरण द्रव्य है ना वो चक्ष विषय है वहां पक्षी का संयोग था यहाँ के कि किरण के साथ जो संयोग था वो हट कर गया वो इस किरण के साथ संयोग हो गया है ना? ये दिशा में अब एक किरण था दूसरी दिशा में दूसरी किरण है इधर पहले संयोग था या उधर सहयोग हो गया तेजो द्रव्य सहयोग को लेकर अनुमान कर, कर लेंगे बुद्धि है उसकी लेकिन थोड़ी तेजी होती है संयोग का क्लुप्त क्रिया से प्रसिद्ध क्रिया मान लेंगे न ये भी नहीं हो सकता तथा तेज अवय नाम एवं शैन वय सह संय वेगोर दर्शनाथ तेज अवेश प्रसंग वह भी हम कहेंगे वो सूर्य का किरणों में क्रिया मान लूंगा जरूरी के शेन में मानना क्योंकि अवयम के साथ में शेन का के द्वारा सहयोग अविभाग हुआ है सहयोग हम मानेंगे जिसमें इस किरण और इस किरण में संबंध हुआ बोल रहे हो हमें एक ही किरण इधर से इधर आया था शैन नहीं आया इधर से इधर जो आने के कारण पीछे किरण तो का संयोग मुख्य कारण है किरण में क्रिया मान लो तब क्या होगा अतवा संयोग का आश्रा दोनों में क्रिया मान सकते हैं क्योंकि उभयतर कर्मच भी होते हैं ना दोनों तर क्रिया मान लो किरण भी चल रहा है शेन भी चल रहा है संयोग हो रहा है तो अतिव समस्या क्या होगी केवल शेन में क्रिया की प्रसिद्धि नहीं हो पाएगी जितने भी दृष्ट सकल लोक प्रसिद्ध स्थावर जन्म भागो भी दत्त जलांच इतना आपकी सिद्धांत के आधार पर जितने भी स्थावर उनमें भी कर्म सिद्ध हो जाएगा क्योंकि क्रियावान वस्तु का संयोगाधिकरण हो जाते हैं संयोग वहां भी दिखाई दिया तो संयोगाधिकरण अनुमान कर लग जाओगे फिर वह स्थान क्या रहेगा वो भी क्रियावान हो गया जंगम जंगम किसको होते घूमने फिरने वाला फिर स्थावर जंगम भेद खत्म हो गया सकल स्थावरों में भी कर्म मानना पड़ेगा तो कर्म मान लें तो ही नष्ट हो गया सार तो नाम बेकार हो उसका सकल लोग प्रसिद्ध जंगम का जो विभाग है उसको दत्तांजलि दत्त जलांजलि हो जाएगा जलांजलि देनी पड़ जाएगी ये आपत्ति है अपीच और दूसरी बात अंधकार पदार्थ से अत्यंत भाववादी नाम भवदम तेन विभाग दर्शन अनुपत्य है अनुपत्य और अंधकार खाद्यो पद प्रत्यो निरालंब नहीं भविष्य समस्या होगी रात्रि आपने देखा जुगनू उड़ता हुआ जुगनू झानदे छोटी सी कीटाण होता है उड़ता है रात्रि में रात उड़ता है लाइट दिखती है अब वहां ख्री आप किसमें मानेंगे कि आपके मत में अंधकार तेज अभाव रूप है अभाव के साथ उस चिड़िया का संयोग होगा कोई मानेगा अभाव में संयोग और संयोग का है ना उस जुगनू में आपको क्या मानना पड़ेगा क्रिया माननी पड़ेगी लेकिन कहां है अंधकार में और अंधकार अभाव पदार्थ आपके अभाव के साथ किसी भाव का संयोग होगा नहीं फिर कहा आधार जुगनू में कैसे मानोगे आप क्रिया वही कहते हैं अंधकार पदार्थ तो से अत्यंत अभाववादी नाम भव मत आपके मत में जो कि अंधकार को पदार्थ को अत्यंत अभाववादी है आपके आप मत में उस अंधकार के साथ में अभाव अंधकार के साथ में संयोग विभाग दर्शन प्रत्ये संयोग विभाग का दर्शन तो असंभव है ऐसी स्थिति में अंधकार पद्धति प्रत्यय अंधकार में जुगन उड़ रहा है ऐसा जो लोक व्यवहार होता है ये निरालंबन हो जाएगा क्या आधार है इसके पर बोल रहे हैं लोग अंधकारे अंधकार पतती ये वाक्य मिथ्या हो हो जाएगा अपार्थक हो जाएगा अपार्थक क्यों अपार निर्विषय निरांब विषय रहते ना खद्योत्त एक और जोड़ो खद्योत्तर नहीं है गते नहीं तेजो भाग हो वाच्य तो वहां भी कहता है अरे भाई खद्योत से जो तो लाइट निकल रहा है ना लाइट उस लाइट जो से जो तेजवंश है उस तेजवंश के साथ खद्योत का संयोग मानो करे कैसे मानूंगा वो जो लाइट है खद्योत अलग है उसे क्या उसका संयोग कैसे करेगा वो पागल है कहीं कहीं ऐसे अरे वो जो खद्योत का जो प्रकाश खद्योत से अभिन्न उसके सहयोग कहां से होगा अभिन्न में सहयोग होते अभिन्न सहयोग होगा स्वाव के कहां से हो, हो, हो जाएगा इसे कहते कि दे होता है कि होता गया वास्तव बंद होते पंख खुलते हैं पंख बंद हो गया तो लाइट बंद हो गया पंख खुल गया तो लगता तो परमानेंट लाइट है वो ऐसा अंदर जनटर लगा रखा भगवान ने परमानेंट लाइट चलते रहता है जब तक तो वो जिंदा तब तक तो तो लाइट जलते रहे दिन हो रात हो 24 घंटा लाइट देता कैसी बिजली तो है उसके अंदर बताओ नव फ्यूज होता है उसका लाइट फ्यूज भी नहीं होता आजीवन चलता है तो, तो बंद करते हैं, तो है, हैं तो तो है कि कि जी नचवाच्य क्यों खद्यो से स्वगते नेज ने सा कदाचित तो वियोग प्रतीत है खद्यो का स्वगत तेज के साथ संयोग मान भी लू उसका वियोग कहां से होगा कदाचित है और आपने कहा के के संयोग स्वगत, स्वगत के स्व के साथ संबंध हो जाता है स्वगत तेज का स्वगत के साथ संबंध हो सकता है लेकिन समस्या वहां पर यह है ये स्थूल के समान मान ही है ना इसमें तेज का वियोग नहीं होता उसका शरीर से तेज का होता ही नहीं है संयोग पूर्वक वियोग या वियोग पूर्वक संयोग द्वारा आपका अनुमान करना वहां असंभव हो जाता है